श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव उत्तरार्ध प्रथम अध्याय वैष्णवचरण तथा गौरी पंडित का वृत्तांत ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयनों तो मुच्यंते तेपि कर्म भी गीता दक्षिणेश्वर में समागत साधु तथा साधुकों के साथ श्री रामकृष्ण देव के गुरुभाव के संबंध में कलकत्ता निवासियों की अज्ञता कलकत्ते के सामान्य लोगों की यह धारणा है कि श्री रामकृष्ण देव ने केशव चंद्र सेन आदि कुछ प्रमुख अंग्रेजी शिक्षित पाश्चात्य भाव संपन्न नवीन हिंदुओं में ही धर्म भाव का संचार किया था अथवा उनके भीतर पहले से ही प्रदीप्त धर्म भाव को अधिकतर उज्ज्वल बनाया था किंतु तो श्री रामकृष्ण देव के दक्षिणेश्वर में अवस्थान करने के बाद कलकत्ता निवासियों को अवगत होने के बहुत पहले से ही उनके समीप बंगाल तथा उत्तर भारत के प्रायः सभी भागों से सभी संप्रदायों के विशिष्ट विशिष्ट साधु साधक तथा शास्त्रज्ञ पंडितों का आगमन हुआ था एवं श्री रामकृष्ण देव के ज्वलंत एवं सजीव धर्मादर्श तथा गुरुभाव की सहायता से उन लोगों ने अपने निर्जीव धर्म जीवन में प्राण संचार प्राप्त कर अन्यत्र जाकर व्यक्तियों में उन भाव तथा शक्ति का संचार किया था। यह बात कलकत्ते के साधारण लोगों को विदित नहीं थी। देव कहा करते थे फूल खिलने पर भ्रमर स्वयं आ जाता है उसे बुलाना नहीं पड़ता तुम्हारे भीतर ईश्वर भक्ति तथा प्रेम का यथार्थ विकास होने पर जिन लोगों ने ईश्वर तत्व के अनुसंधान तथा सत्य प्राप्ति के निमित्त अपने जीवन का उत्सर्ग किया है या जो ऐतदर्थ संकल्प कर चुके हैं वे किसी एक अनिर्दिष्ट आध्यात्मिक नियम के वशीभूत होकर अवश्य ही तुम्हारे निकट आने लगेंगे इसलिए श्री रामकृष्ण देव का यह अभिमत था कि पहले ईश्वर को प्राप्त करो उनके दर्शन तथा कृपा लाभ कर यथार्थ लोकहित के निमित्त कार्य करने की क्षमता से विभूषित हो इस विषय में उनकी आज्ञा या चपरास प्राप्त करो तदन धर्म प्रचार या बहुजन कहा करते थे तुम्हारी बातों को कौन ग्रहण करेगा तुम जिस कार्य को करने के लिए कहोगे लोग उसे सुनने अथवा स्वीकार ही क्यों करने लगे वास्तव में इस जन्म जरा मृत्यु युक्त दुख क्लेश अज्ञान अंधकार संसार में अहंकार से चूर होकर हम अपने को दूसरों से चाहे जितना भी श्रेष्ठ क्यों न समझे, किंतु हम सभी लोगों की स्थिति समान ही है जड़ विज्ञान में उन्नत होकर अघटन घटन जगत जगतजननी माया के राज्य में दो चार द्रव्यों के गुण को जानकर चाहे कितने भी कल कारखानों का विस्तार हम क्यों न करें हमारी दुर्दशा सदा एक सी ही हुई है इंद्रियताड़ना लोभ लालसा सर्वदा मृत्यु से भयभीत होना तथा मैं कौन हूँ क्यों यहाँ आया हूँ अंत में मैं कहाँ जाऊँगा पंचेंद्रिय तथा मन बुद्धि की सहायता से सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करने पर भी उन्हीं के द्वारा पग पग पर प्रतारित तथा विपथगामी होने वाले मेरे इस खेल का क्या उद्देश्य है तथा इसके हाथों से मुझे कभी छुटकारा मिल सकता है या नहीं इन समस्त विषयों में हमारी अज्ञता पूर्ण रूप से निरंतर ही विद्यमान है सदा अभावग्रस्त इस संसार में यथार्थ तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सभी अभिलाषी हैं किंतु उन्हें उस वस्तु को कौन प्रदान करने वाला है और वास्तव में यदि किसी के पास कुछ प्रदान करने का हो तो वह अपनी इच्छा अनुसार उसे क्यों नहीं वितरण करता किंतु भ्रांत पूर्ण भ्रांत मानव इस बात को स्वयं समझ नहीं पाता अपने समीप कुछ विद्यमान न रहने पर भी मनुष्य यश ख्याति अथवा और किसी स्वार्थ से प्रेरित हो सर्वप्रथम उस वस्तु की जो उसके पास नहीं है दूसरों को देने के लिए दौड़ने लगता है या वह उसे दे सकता है इस प्रकार का ढोंग किया करता है तथा अंधे नईव यथा अंधा की तरह स्वयं हाय हाय कर पश्चाताप करता हुआ दूसरों से भी वैसा ही कराता रहता है इसीलिए संसार में जब लोग जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं उससे संपूर्ण विपरीत मार्ग का अवलंबन कर पूर्णतया त्याग वैराग्य तथा संयम का अभ्यास कर श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं को थ्री जगदम्बा के हाथ का ठीक ठीक यंत्र बना लिया था तथा सत्य वस्तु को प्राप्त कर स्थिरता के साथ निश्चिंत हृदय से एक ही जगह पर बैठ कर, अपने जीवन को अतिवाहित करते हुए वे यथार्थ कार्य करने की एक नवीन धारा दिखा गए उन्होंने दिखा दिया कि सत्य वस्तु प्राप्त करने के पश्चात दूसरों को प्रदान करने के लिए वास्तविक कुछ संग्रह कर जो ही उन्होंने उसे वितरण करने के निमित्त अपना ज्ञान भंडार खोल दिया त्यों ही बिना बुलाए कहीं से पिपासु लोग उनके समीप आकर एकत्रित होने लगे एवं उनकी दिव्य दृष्टि तथा स्पर्श से पवित्र होकर न केवल वे स्वयं धन्य हुए अपितु जहाँ कहीं भी वे उपस्थित होने लगे वहीं उस नवीन भाव का विस्तार कर सर्व साधारण को धन्य करने लगे। हम कहीं भी क्यों न हमारे भीतर जो भाव राशि विद्यमान है उसी को हम बाहर प्रकट करते रहते हैं जैसे कि श्री रामकृष्ण देव अपनी सरल ग्रामीण भाषा में कहा करते थे जो जिस चीज को खाता है उसकी डकार में उसी चीज की गंध आती है खीरा खाने से खीरे की तथा मूली खाने से मूली की गंध आती है ऐसा ही नियम है भैरवी ब्राह्मणी के साथ भेंट होना श्री कृष्ण देव के जीवन की एक विशेष घटना है हम देखते हैं कि उसी समय से शास्त्र मर्यादा का पालन करते हुए वे उनके द्वारा प्रदर्शित साधन मार्ग पर जिस प्रकार दृढ़ता तथा शीघ्रता के साथ अग्रसर होने लगे ठीक उसी प्रकार उनके भीतर गुरु भाव का विशेष प्रकाश भी प्रारंभ हुआ किंतु उसके पहले उनमें वह भाव एकदम विद्यमान नहीं था यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे पूर्व हम देख चुके हैं कि बाल्यावस्था से लेकर सर्वदा ही श्री रामकृष्ण देव के जीवन में स्वल्प या अधिक मात्रा में गुरु भाव का विकास विद्यमान था यहाँ तक कि उनको दीक्षा देने वाले गुरुओं ने भी उसी गुरुभाव की सहायता से अपने अपने धर्म जीवन के अभाव त्रुटि तथा अवसाद को दूर कर पूर्णत्व को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया था